ओम ओम ओम तो पांच प्रकार के भ्रम विकार भ्रम कर्तृत्व भ्रम और संग भ्रम संग कैसे जैसे हम कार में बैठे हैं तो कार में बैठे मैंने कई बार दृष्टांत दिया कि मैं छोटा था तो चार आने में बाल कटवाते थे बाल काटने के बताते तो सिखाऊ नाई मेरे बाल काटता था तो बाल काटा तो पार्टी में बिठा के कुर्सी के ऊपर पार्टियां रखती और फिर बिठाते छोटे बच्चे कटूब फिर वो मशीन होती है ना हाल करने की तो वो तो मशीन भी घुमाया और अपने डाठो को भी घुमाया ऐसा करता था मैं देख देख के उसको खूब हंसता हो गया इसको बोलते हैं संग ब्रह्म उसका हो गया ना ब्रह्म मशीन का ऑटो में आपने कई बार देखा होगा हमारे को तो हो गया एक बार आप ये कभी कार में बैठ के जाइए और ये जो पावर हाउस के बाद जो पुल आता है ना साबरमती का पुल रेलवे का बस में बैठ के जाइए कार में बैठ के जाइए और जब आपकी गाड़ी पसार होती है और ऊपर से जब ट्रेन जाती तो आपका सिर, इसको संग संगभ्रम बोलते हैं आप ड्राइविंग जानते हो ड्राइवर कोई ड्राइविंग कर रहा है और फास्ट गाड़ी चला रहा है पास्ट में एक एकाएक ब्रेक देने की आती है तो ड्राइवर का पैर ब्रेक पर पड़ता है और आपका उस पत्र पर पड़ता है इसको बोलते हैं संग ब्रह्म जैसे तो कार के साथ तो आपकी पूरी उम्र या तो नहीं बीती ना भैया कुछ घंटे बीते कुछ दिन बीते होंगे कार में और क्या होगा कुछ महीने आप कार में रहे होंगे सतत रोज के दो घंटे गिनके भी दो चार दस महीने आप कार में मुसाफरी होंगे तो उसका असर ऐसा हो जाता है उधर ब्रेक होती तो यू हो जाता है ऐसे ही इस कार में तुम रहे हो दो पहिये की अग्न नंबर बस मात में रहो तो इसके संग का भ्रम तुमको हो गया है संग भ्रम का विषय समझा रहा हूं आपके कोई वो नहीं कर रहा हूं खिली मजाक नहीं उड़ा रहा हूं प्रैक्टिकली बात बताने को कह दिया था इसको बोलते संग भ्रम अंतकरण में शरीर में परिवर्तन हो रहा है विकार हो रहे हैं लेकिन उस अंतकरण के केमिकलों को अंतकरण के गुणों के न्यून अधिक तत्वों को हम नहीं जानते शरीर के केमिकलों को हम नहीं जानते तो हम समझते कि अरे छह दिन पहले तो मेरा मन बड़ा शांत था आज अशांति हो गई दो साल पहले तो मेरा स्वभाव बहुत शांत पवित्र था विकार नहीं आते थे और अभी तो बड़े विकार आ रहे हैं तो सच पूछो तुम्हारे में विकार पहले भी नहीं था निर्विकारिता पहले भी नहीं थी और अभी भी तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ परिवर्तन हुआ है जरूर वो हुआ है शरीर में और अंतःकरण में और शरीर और अंतःकरण है तीन गुणों के अंदर कृष्ण बोलते हैं त्रय गुणा विषया वेदा यदि तू इन विकारों से बचना चाहता है सदा सदा के लिए तो ये जो वेद विषय करते हैं शरीर को जगत को संसार को ये सब तीन गुणों के अंदर है तू निस्त्र गुण में आ जा चित्त भी तीन गुणों के अंदर है तो यदि तीन गुणों के अंदर रहते हो तो सत्व में रहो लेकिन सत्व में रहते भी आत्मवान रहो बोलते निर्द्वंदो नित्य सत्पस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान भगवदगीता बीजो अध्याय पिस्तालीसव श्लोक छे त्रै गुणा विषया वेदा निस्त्रुण भार्जुना निर्द्वंदो नित्यो निर्योग क्षेम आत्मवान यदि तुम निस्त्रुण होने को जा रहे हो तो फिर चिंता नहीं करना कि रोजी का क्या होगा रोटी का क्या होगा तो यदि उसमें जाओगे तो फिर खंड खंड का चिंतन होगा और खंड खंड का चिंतन करने वाले तो भक्तों की खोट ही नहीं और सब बोझा उठा रहे गठरी सिर पर हाय रे हाय हाय रे हाय सब दौड़े जा रहे हैं सुबह से शाम तक जीवन से मौत तक परिश्रम कर ही रहे हैं दुख मिटाने के लिए तो सबकी चेष्टा है सुबह से शाम तक आप जो भी मेहनत करते हैं जो भी परिश्रम करते हैं कोई दुख बढ़ाने के लिए थोड़े करते हैं दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति यही तो तुम्हारे क्रिया के पीछे एम होता है तुम्हारे पढ़ाई के पीछे धन के पीछे संग्रह के पीछे त्याग के पीछे भोग के पीछे शादी के पीछे छूटा छेड़ा के पीछे भी तो यही तो होता है दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति फिर भी अंत में देखो तो कुछ हाथ लगा लें आप एक दिन आजमा के देखना सुबह उठो जो भी हरकत करो फिर नोट करो कि ये हरकत मैंने दुख के लिए किया या सुख के लिए क्या ऐसे करते राहत तक आप अपनी हरकतों को हरकतों को माना क्रियाओं को कर्मों को नोट करिए कि ऐसा कौन सा तुमने कर्म करा कि तुमने भीतर से चाहा हो को मुझे दुख मिले कभी चाहा? कोई व्यक्ति अपने दुख के लिए चेष्टा कर सकता है बापू हम करीन पोता ने मारे छे न अरे मारे छे तो अंदर हड़गे थे बहु तो ये हड़गत ओछू था हम बाहर कूटे वो भी दुख मिटाने के लिए अपने को दुख दे रहा है बाहर से ठीक प्राणी मात्र सुखाए प्रवृत्ति ही जीव मात्र की सुख के लिए प्रवृत्ति है फिर भी सब जीव दुखी है कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे नानक दुखिया सब संसार क्यों कि हो गया विकार भ्रांति जो विकारवान है जो परिवर्तित है जो नश्वर है जो संसारी चीज है जो तीन गुणों के भीतर है उसमें हम शाश्वत सुख ढूंढते हैं ये भ्रांति है उसमें कभी शाश्वत सुख रहा नहीं अर्जुन इसलिए ये वेद भी तुझे जो कुछ देंगे वो भी तीन गुणों के अंदर का देंगे अब तू मेरा भक्त हो गया मेरा शिष्य हो गया तो तू तीन गुणों से पार हो जा जैसे श्री कृष्ण तो ऐसा सदगुरु जब मिलता है तो हृदय कहता है गंगाराम की भाषा से ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं भगवान की कृपा होती तब ऐसा ब्रह्म गुरु मिलता है ईश कृपा बिना गुरु नहीं गुरु बिना नहीं ज्ञान गुरु गुरु बिना नहीं ज्ञान ज्ञान देना आत्मा नहीं गान ज्ञान बिना आत्मा नहीं गाही तुम्हारे चित्त को परमात्मा प्रसाद में डूबने दो तुम्हारे चित्त को सत्वस्थ होने दो रजो और तमोगुण में तो कई जन्मों से हमारा चित्त भटकता भटकताया है आए मेरे चित्त तू चित्त चोर के ध्यान में डूब जा हे अंतर्यामी कृष्ण तू हमारा चित्त चुरा ले अपना चित्त सौंप दो भीतरी भीतर से खूब शांति परम शांति नितांत शांति अत्यंत शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति हे दयानिधे प्रभु हमें तेरी कृपा में डूबने दे हे अंतर्यामी प्रभु ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना सार न जाना तेरे औखी घड़ी न देखन देवई सतगुरु अपना वृद्ध संभाले शांति की अनुभूति में तुम्हारे चित्त को डूबने दो खो जाने दो तुम्हारे विचारों को तुम्हारी चतुराई और अकल समर्पित हो जाने दो उस प्रभु के चरणों में तुम्हारी समझ ना समझ सब उसी के चरणों में निछावर होने दो तुम्हारी निर्धनता और धन सब उसी के चरणों में अदा कर दो तुम्हारा स्वास्थ्य और रुग्ण अवस्था सब उसी को अर्पित होने दो कुछ घड़ियों के लिए तुम विश्रांत चित्त का अनुभव करो कुछ पाने की इच्छा नहीं कुछ पकड़ना नहीं कुछ छोड़ना नहीं बिल्कुल निष्फिकर घड़ियों में नितांत निष्फिकरता में शांत होने दो अपने चित्त को शरीर को बहुत संबंधों से सजाया था विकार भ्रांति बहुत जन्मों से रखी है संग की भ्रांति युगों से पकड़ी है कर्तृत्व की भ्रांति को खूब संभाला जगत की सत्यता की मूढ़ता को भी खूब सजाया था ऐसी सृष्टियां तो कई हो गई कातभूषण ने कल बताया था कि कई ऐसी सृष्टियां हो गई जिसमें सूरज और चांद न थे ऐसी भी सृष्टि हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश को वाहन न थे ऐसी भी सृष्टिया हुई जिसमें व्यास हो राम जी भी कई बार आए कृष्ण भी कई बार आए लेकिन इस अनंत काल में सब बीत गया तो हम अल्प काल में किसके साथ संबंध करेंगे किसके साथ संबंध स्थायी मानेंगे ये सब शरीरों के संबंध थे रिश्ते नातों के संबंध थे मेरा तो उस यार के साथ संबंध है मेरा तो उस परमात्मा के साथ ऐक्य है जिसको संबंध नहीं कहा जाता है अपना आपा कहा जाता है वह मैं अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो रहा हूँ मैं अपनी आत्मा की और गहराई में डूब रहा हूं मेरे बाह्य संबंध सब व्यवहारिक कल्पित हैं। मैं किसी की स्त्री और पुरुष नहीं मैं किसी की मां और बहन नहीं मैं किसी का भाई या बाप नहीं ये सब शरीर के ऊपर ये सब नाम रूप के ऊपर मानसिक कल्पनाएं लिखित हैं मैं मन के पार जा रहा हूं मैं चित्त के पार जाकर अपने आत्मा में विश्रांति करने को जा रहा हूं कुछ मत करो कुछ पाने की इच्छा न करो कुछ छोड़ने की इच्छा न करो बिना इच्छा की घड़ियों में जरा विश्रांति लेकर देखो तुम्हारा आत्मा कितना निर्द्वंद है तुम कितने निसंग हो तुम कितने सत्पस्थ हो तुम कितने आत्मवान हो इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो बहुत सुना बहुत देखा बहुत सोचा बहुत समझा अब सारी समझ को फेंक दो परमात्मा के चरणों में सारे सोच विचार को जाने दो जिससे सोच विचार पैदा होते हैं उस मूल में उस ईश्वरी शांति में खो जाने दो अपने चित्त को शाबाश खूब खूब गहरे और गहरे और गहरे नितांत गहरे अत्यंत गहरे और गहराई में और गहराई में ओ। खो जाने दो अपने चित्त को दृढ़ भावना करो कि मैं गहरी शांति में डूब रहा हूँ मैं आज तक संग की भ्रांति में था मोह की भ्रांति में था अ मेरे चित्त बाहर का संग भूल जा ए मेरे चित्त बाहर का धन भूल जा तू भीतर के धन में प्रविष्ट हो बाहर के रिश्ते नाते मौत से नहीं छुड़ाएंगे तू भीतर के रिश्ते में प्रविष्ट हो तू अपने आत्मा को प्यार कर आत्मवान हो जा शांति अत्यंत शांति ही मौका चुपना मत इधर उधर देखना मत बहुत संग की भ्रांति लगी है बहुत देखा है बहुत सुना है अब तो जिस यार से सुना जाता है उसी को सुन लो जिससे देखा जाता है उसी में खो जाने दो अपने चित्र को हरे गहरे, गहरे शांति बड़े सौभाग्य से ये घड़िया मिलती है बड़े पुण्यों से ये घड़िया मिलती है तुम्हारे चित्त को विश्रांति पाने की बहुत बहुत शुक्रिया उस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया उस ईश्वर का जो तुम्हें चित्त विश्रांत करने का मौका दे रहा है जो परमात्मा तुम्हें अपनी और खींच रहा है बहुत बहुत उपकार बहुत बहुत कृपा करुणा तेरी प्रभु मुझे और कुछ घूंट पीने दो डूबते जाओ यदि डुबान नहीं होती तो पुकार करो प्रार्थना करो हे यार तू डुबा दे मुझे मुझे डूबना नहीं आता हे बाजारा भय हे योगियों की आत्मा हे भक्तों के भगवान हे मीरा के कृष्ण हे शबरी के राम तेरे अनंत अनंत नाम है मैं तो तेरे नामों को नहीं जानता लेकिन तू तो मेरी हालत को जानता है ना? तू मुझे स्वीकार कर ले तू मुझे स्वीकार कर ले आ गया होया मिलाया प्रभु अविनाशी घर में पाया आज तक तो सुना था कि प्रभु अविनाशी घर में है अपने हृदय में है आज तक सुना था लेकिन आज उस हृदय में प्रवेश भी होने दो उसके द्वार में प्रवेश भी हो रहा है हो रही है अभिमान परमात्मा के चरणों में पिघल रहा है इच्छाएं वासनाएं तुम अलविदा हो जाओ अब मुझे विश्रांति लेने दो मुझे सुख की घड़िया जीने दो मुझे चहन की घड़िया जीने दो मुझे फकीरी शराब पीने दो मुझे गुरुओं की प्यालियां पीने दो ऐ यारों जीवन की फटी चादर अब तो सीने दो दिखे हुए चित्त को विश्रांति लेने दो बटे हुए मन को जरा समेटने दो दूर हटो रिश्ते नाते दूर हटो जवाबदारियां और झंझटो दूर हटो संसार के आकर्षणों तुमने मेरी आज निगल ली थी तुमने मेरा समय खो दिया था अब मैं संतों के द्वार आया हूँ तुम भागो यहाँ से अब मैं प्रभु के द्वार आत्मा के द्वार आया हूँ अपने भीतर अपने घर की ओर आया हूँ बाहर के तीर्थों में खूब घूमा था अब मैं आत्म तीर्थ में नहा रहा हूँ बाहर की गंगा में तो नहा लिया था वो तन को शीतल करती है लेकिन ध्यान की गंगा तो चित्त को शीतल करती है बाहर के तीर्थों में तो डूब जाने का भय है लेकिन इस आत्म तीर्थ में तो डूबना भी तरने का ही निशानी है मुझे आत्म तीर्थ में स्नान करने दो यारो हे मेरे कर्मों तुमको नमस्कार है हे hey, मेरे शुभ कर्मो तुमको बार बार नमस्कार है कि मुझे तुम यहां पर ले आए हो ए, मेरे तन तुझको भी नमस्कार है कि यहां तक लाया है अब मुझे पागलों की मैफुल की प्याली पीने दो आज तक की मेरी चतुराई अलविदा होने दो अब तो आत्मा की टालिया पीकर मैं मतवाला हो रहा हूँ खंड खंड की भक्ति करते करते मैं खंडित हो गया हूँ अब मुझे अखंड आत्मा में डूबने दो अब मैं अखंड आत्म परमात्मा में डूबा जा रहा हूँ ए यारो मुझे मत छेड़ना ऐ पड़ोसियों मुझे मत हिलाना देखा आपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया न छेड़ो मुझे यारो में खुद पे मस्ताना हो गया अब मुझे खुद ही की मस्ती में डूबने दो खूब खूब प्रसन्नता प्रसन्नता नहीं तो पुकार करो पुकार नहीं तो प्रार्थना करो प्रार्थना नहीं तो विरह की आग में अपने पापों को जलने दो कृष्ण कन्हैया तेरी बंसी में वो ब्रह्मानंद चमकता था तूने भोले भाले ग्वाल और गोपियों को मधुर बंसी नाद के द्वारा आत्म अमृत का दान किया था उसी अमृत का पान हम भी कर रहे हैं धन थे वे अनपढ़ ग्वाल और गोपियां जो जरासी बंसी नाद के द्वारा नादानुसंधान योग में प्रविष्ट हो जाते थे अनुभव कीजिए कि मैं आत्मा के आनंद में मस्त हूं दृढ़ निश्चय के साथ एक बार भीतर ही भीतर कीजिए कि मैं आत्मा हूं मुझे शरीर का संग नहीं मैं शरीर नहीं शरीर के संबंधों का मेरा संग नहीं मैं निसंग आत्मा हूं एक बार ईमानदारी से महसूस तो कीजिए खुदा की कसम है तुम्हें मैं निसंग आत्मा हूं विकार शरीर में और मन में है मैं निर्विकार आत्मा हूं जरा अपनी पहचान तो करिए थोड़ी सी हूँ न थी सेठ ने नहीं सिद्धपुर वालों नहीं ऊंझा वालों मैं धन वाला नहीं मोटर वाला नहीं मकान वाला नहीं मैं तो प्रभु वाला हूं मैं तो आत्मवान हूं विचार कीजिए निश्चय कीजिए अरे शहनशाह की महफिल में आकर दरिद्र कब तक रहेंगे निश्चय कीजिए मैं आत्मवान हूं मैं सत्वस्थ हूं निर्द्वंद हूं द्वंद तो शरीर में और संसार में होते हैं मैं आत्मा निर्द्वंद हूं हृदय को खूब प्रसन्न होने दीजिए क्योंकि तुम्हें अपने घर का पता मिल रहा है जो तुम्हारा घर है वही फकीरों का घर है वही फकीरों का घर है वो तुम्हारा घर है जो तुम्हारा और फकीरों का घर है वही परमात्मा का घर है आओ, आओ। क्या शुभ घड़िया है क्या सुंदर समाचार है ये जीव शुभ हो रहा है ये सदियों की मुसाफरी का अंत हो रहा है धन्य अहम धन्यो अहम पुनर् पुनर् धन्यो अहम पुनर पुनर मैं धन्य हूं धन्य हूं फिर फिर से धन्य हूं क्योंकि आज मैं अपने गांव जा रहा हूं अपने गाँव जाने वाली फकीरों की गाड़ी में बैठा हूं मैं आत्मवान हो रहा हूं शरीर धनवान था मेरा क्या इससे शरीर बलवान हो मेरा इससे क्या मैं तो आत्मवान हूं आत्मा सो परमात्मा मैं परमात्मवान हूं निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ हो निर्योग क्षेम आत्मवान अब मैं योग और क्षेम की चिंता नहीं करता धन और सुविधाओं के योग की फिकर मैंने फेंक दी उनकी रखपाली की चिंता मेरी अब नहीं मैं तो उसी यार की मस्ती में मस्त हूं अ दुनिया के सुख इच्छुक जाओ दुनिया के रीति रिवाजों में सुख संभालो हम तो आत्मा के सुख में मस्त हैं